गीता तत्वचितन दसवा प्रवचन प्रमुख योद्धाओं का वर्णन अध्याय एक श्लोक तीन से नौ दुर्योधन का वागाल राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देख आचार्य द्रोण के पास जा कहता है पश्यताम पांडुपुत्राण आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाँ द्रुपदपुत्रेण कौशिशेण तो धीमता हे hey गुरुदेव आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धित्र धृष्टुम्न के द्वारा व्यूह में रची गई पांडवों की विराट सेना को देखिए हमने पिछले प्रवचन में कहा था कि पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को देख दुर्योधन के मन में अज्ञात भय का संचार हो गया उसका यह भय दूसरे श्लोक के तू शब्द में तो प्रकट हुआ ही है यहाँ भी महतिम चमुम कहने से उसका भय परिलक्षित होता है वास्तव में सेना तो उसकी अपनी बड़ी है कहाँ उसकी ग्यारह अक्षौी सेना और कहाँ पांडवों के साथ तथापि भी भीतर का भय बाहर शब्दों में प्रकट हो ही जाता है वह द्रोणाचार्य की को धीरे से इस बात के लिए सावधान कर देना चाहता है कि पांडव कुछ समय पूर्व तक भले ही दीर्घ तेरह वर्षों के लिए वनवासी रह चुके हैं तथापि उनके मित्र कम नहीं और इस अल्प अवधि में ही उन्होंने इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली है दुर्योधन कहता है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने पांडवों की व्यूह रचना की है उसने द्रुप धृष्टदम्न न कहकर ध्रुपद पुत्र कहा धृष्टदम्न को आचार्य द्रोण का बुद्धिमान शिष्य कहा इन सब बातों में दुर्योधन की चतुरता और कुटिलता दोनों ही परिलक्षित होती है द्रुपद के प्रति द्रोण का पुराना भैर था महाभारत में प्रसंग है कि द्रोण और द्रुपद एक ही गुरु भरद्वाज के पास शिक्षित हुए थे द्रुपद तो राजा पृषद के पुत्र थे अतः पृषद भी मृत्यु के उपरांत वे उत्तर पांचाल देश की गद्दी पर बैठे पर द्रोणाचार्य विद्या संपन्न होते हुए भी लक्ष्मी की कृपा से वंचित थे उनकी निर्धनता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे अपने इकलौते पुत्र अश्वस्थामा के लिए भी दूध का प्रबंध नहीं कर सके थे और दूध के लिए रोते बेटे के हाथ में दूध के मिस खड़िए का घोल देकर उसे चुप कराना चाहता पत्नी के बारंबार आग्रह करने पर द्रोण सहायता की याचना लेकर अपने पुराने मित्र राजा राजा द्रुपद के पास जाते हैं पर द्रुपद अपने इस निर्धन मित्र को पहचानने से अस्वीकार कर देते हैं और द्रोण का अपमान करते हैं सबसे से द्रोण के हृदय में द्रुपद से बदला लेने की भावना उपस्थित है और वे कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद का राज्य मांगते हैं द्रुपद युद्ध में पराजित होते हैं और बंदी बनाकर द्रोण के सम्मुख लाए जाते हैं द्रोण जब चाहें तो द्रुपद के साथ यथेक्ष व्यवहार कर सकते हैं पर पुरानी मित्रता का निर्वाह करते हुए वे द्रुपद को आधा राज्य देकर विदा कर देते हैं अब द्रुपद के मन में प्रतिकार की भावना जगती है वे ऐसी संतान की कामना करते हैं जो द्रोण का वध करे अपमान के शोक से आतुर हो द्रुपद एक आश्रम से दूसरे आश्रम में किसी कर्म सिद्ध ब्राह्मण की खोज में भटकने लगे अंत में गंगा तट पर कल्याणी नगरी में कश्यप गोत्र के गोत्र के दो नैष्ठिक ब्राह्मण याज और उपयाज के संबंध में उन्होंने सुना वे उपयाज के पास गए और उनको अपनी सेवा के द्वारा संतुष्ट कर उनसे प्रार्थना की महाभाग आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे द्रोण को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो मैं दक्षिणा के रूप में आपको एक अर्बुद गाय दूंगा तथा आपकी अन्य इच्छाएं भी पूर्ण कर दूंगा सुनकर उपयाज ने ना ही कर दी द्रुपद ने हार न मानी वे पुनः एक वर्ष तक निष्ठा से उपयाज की सेवा करते रहे तब उपयाज ने कहा राजन तुम तो मेरे बड़े भाई याज के पास जाओ उन्हें अर्थ की आवश्यकता रहती है द्रुपद याज के पास गए और अपनी सेवा में उन्हें संतुष्ट कर यज्ञ कार्य के लिए राजी कर लिया याज की सम्मति से यज्ञ कार्य संपन्न हुआ अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ तभी एक आकाशवाणी हुई इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है धृष्टु के इस प्रकार से जन्म लेने की बात सर्वत्र फैल चुकी थी दुर्योधन का नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे चिंता है कि यदि द्रोणाचार्य को धृष्ट नाम सुनने से कहीं पिछली बातें स्मरण में आ जाए तो फिर वे भयभीत हो जाएंगे अतः चतुराई से धृष्ट शब्द का उच्चारण ही वह नहीं करता बल्कि दूसरी ओर द्रुपद पुत्र कहकर द्रुपद के प्रति आचार्य के वैर-भाव को जगा देना चाहता है दुर्योधन का मंतब यही है कि आचार्य द्रोण के मन में द्रुपद के प्रति रोष तो जागे पर धृष्टजुम्न की याद से उनमें भय न घुसे इसीलिए वह द्रुपद पुत्र के दो विशेषण लगाता है आपका बुद्धिमान शिष्य